प्रस्तुत है राम, राम शरण शर्मा शर्म द्वारा, द्वारा रचित खंड, खंड काव्य, काव्य रस द्रोणिका यह रज द्रोणिका कौरव और, और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है, है। भाग अति छदर सुन वाणी द्रोण हुए लाचार सही नजर एक डाली शिष्यन आरोप पुनि उद्गार कही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 संकेत रुचिर भवन दी जा पहुँचाए सेवा सफल हो ही सब के रे जे द्विज सेवत हृदय जुड़ाए इंद्र प्रस्त तो इंद्र प्रस्त था सुर भी शोभा लख छुपाए कछुक दिवस बीते मन मोदत सुधी आवत एक दिन द्विज राय भर द्वार बोले रावर सुनिए बात हमार जस किन सब सेवा हमरी न सबसे जे कही नगार सुधी आवत निज तपो भूमि की देखन चाहत विकल हवे प्राण भांति भांति के स्वप्न सतावत चंचल मन उर्त उगान धर्म धाम राजर्षि तुम्हारे प्रीति नीति के हम मारे व्यथा कहूँ क्या उर्मानस की साच कहूं शांतनु वारे आज गंगसुत कहियत सकुचो युचो बे को कछु रहा नहीं हुए बहुत दिन विदा कीजिए जाता अबार अब सहा नहीं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 सगुन संजोवत चली उठी से सुमरी सुमरी शिव बार, बार गही आंचल मांगत सकुशल नमन लखो निज नाथ बावरी की गति बाउर जाने उर अंतर कछु भयो प्रकाश अवधर दानी मन के पूरे भई प्रतित प्रतीित नव अभिलाष पल पल घड़ी बरस जनु लागे नैन बिछाए बन पथ और इत उत शून्य टटोलत अखिया दूर क्षितिज को पंथ निटोर गृह कारज सारी क्षुधि विसरी तनिक नहीं तन ध्यान रहा न्यारी हो गई पिय की प्यारी देव दरस बस ज्ञान रहा उधर बेगी रथ भागत वन में हवा शीत झजकोर चली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 देखो दूर, दूर, दूर गुफा, गुफा सिंह शावक मुख बातें बाते अंगड़ाते हैं सघन घोर निर्जन वन पथ में घूम रहे वन जीव अनेक एक अखंड, अखंड राज, राज है, है इनका प्रकृति गोद में सुंदर लेख अभी आप, आप सुन रहे थे रामचरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग छ